स्वामी विवेकानंद स्वरूप और संदेश मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा मनुष्य निर्माण की योजना स्वस्थ एवं सबल शरीर सर्वप्रथम आवश्यकता है यह नियमित व्यायाम पौष्टिक आहार एवं ब्रह्मचर्य द्वारा गढ़ा जा सकता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों के संतुलित विकास के लिए उपयोगी प्रणाली को स्वामी विवेकानंद ने चार योगों की संज्ञा दी है चित्त वृत्तियों के निरोध द्वारा मन को एकाग्र करने की विधि राजयोग कहलाती है प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित समय पर एक स्थिर आसन में बैठकर अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर सकता है इससे मन की विक्षिप्त शक्तियां केंद्रित होंगी तथा इस संचित शक्ति का अन्य क्षेत्रों में उपयोग कर एक विद्यार्थी शीघ्र सफलता प्राप्त कर सकता है विद्यार्थी की स्मरण शक्ति इस अभ्यास से प्रखर होगी तथा वह पहले से कम प्रयास के द्वारा अपने विषयों को आयत्त कर सकेगा सामान्यतः हमारा मन उसकी रुचि के विषयों में आसानी से एकाग्र हो जाता है लेकिन अन्य विषयों में उसे एकाग्र करना कठिन होता है एक विद्यार्थी खेल का आंखों देखा हाल पूरी तन्मयता से सुनता है पर अध्यापक द्वारा पढ़ाया जा रहा पाठ नहीं वह कहानी उपन्यास पढ़ने के कोई अड़चन महसूस नहीं करता पर पाठ्य पुस्तकें पढ़ने में मन को लगा नहीं पाता मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के लिए जितनी एकाग्रता की आवश्यकता है उतनी ही अनासक्ति की भी जिससे मन को स्वेच्छानुसार किसी भी विषय से हटा हटाया जा सके गीली मिट्टी के एक लोंदे को किसी भी दीवार में फेंक चिपकाया जा सकता है उसे पुनः उस दीवार से पूरा का पूरा निकालकर दूसरी दीवार पर फेंक कर चिपकाया जा सकता है मन पर भी ठीक इसी प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए अतः एकाग्रता के साथ अनासक्ति भी आवश्यक है जो कर्मयोग के अभ्यास द्वारा प्राप्त होती है छोटे बड़े सभी कर्मों को पूरे मन योग से फलाकांक्षा त्याग कर भगवत समर्पित बुद्धि से करना कर्मयोग कहलाता है निष्काम भाव से भगवत प्रत्यर्थ क्रिया किया गया कोई भी कर्म कर्महीन नहीं है झाड़ू लगाने से पूजा करने तक प्रवचन देने से खेत में हल चलाने तक सभी कार्य प्रभु के लिए करना आराधना ही है विभिन्न प्रकार के कला कौशलों को सुचारू रूप से कर पाना उस कर्म विशेष की शिक्षा अथवा प्रशिक्षण पर निर्भर करता है वर्तमान एक ही ढर्रे वाली शिक्षा में जो मुख्यतः मात्र बौद्धिक शिक्षा ही है विद्यार्थी की कर्म दक्षता पर अधिक बल नहीं दिया जाता अतः विद्यार्थियों को बढ़ाई का कार्य यांत्रिक मैकेनिक का कार्य टंक लेखन आदि छोटे मोटे कौशल स्वयं अपने प्रयत्न से सीखने होंगे यह कार्य वह अपने खाली समय में आसानी से कर सकता है हृदय की भावनाओं के सदुपयोग एवं उदात्तीकरण का उपाय भक्त है प्रत्येक मानव में प्रेम करुणा दया आदि भावनाएं स्वभावतः ही रहती है लेकिन ये सामान्यतः मैं तथा मेरा पर ही केंद्रित रहती है इन्हें भगवान की ओर मोड़ना तथा अपने छोटे से अहम केंद्रित दायरे को त्याग कर समग्र मानव जाति की ओर प्रसारित करना आवश्यक है भजन कीर्तन पूजा एवं भक्ति ग्रंथों के पाठ द्वारा भक्ति का प्रारंभ किया जाता है जो धीरे धीरे वर्धित हो अंत में भगवान के प्रति अनन्य एक निष्ठ प्रेम में परिणित हो जाती है सर्वभूतों में भगवान का वास है अतः भगवान को प्रेम करने का अर्थ सब प्राणियों से प्रेम करना भी है हम अपने सगे संबंधियों एवं प्रियजनों के दुख में तो दुखी होते हैं लेकिन संसार के असंख्य दुखी पीड़ित दरिद्र लोगों के दुख का अनुभव स्वयं नहीं कर पाते इसका कारण यह है कि हम बिरले ही कभी उनके संपर्क में आते हैं हम अपने परिवार अथवा संकुचित सामाजिक दायरे में ही बंद रहते हैं हृदय की विशालता के लिए हमने पास पड़ोस के लोगों से मिलना जुलना एवं उनकी समस्याओं को समझने का प्रयत्न करना आवश्यक है यह कार्य युवा वर्ग बड़ी आसानी से कर सकता है विद्यालयों अथवा अपने कार्यालयों से अवकाश मिलने पर वे अपने दो चार साथियों के साथ गरीबों एवं परिजनों की बस्तियों में जाकर उनकी समस्याएं समझने का प्रयत्न कर सकते हैं यह कार्य उनकी शिक्षा का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए अगर विद्यालयीन स्तर पर यह संभव न हो तो इसे युवक व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं गरीब अज्ञानी भारतवासियों से यह संपर्क उनमें यह भाव जगाएगा कि ये सभी उनके भाई हैं तब वे कह सकेंगे गरीब भारतवासी अज्ञानी भारतवासी चांडाल भारतवासी ब्राह्मण भारतवासी मेरे भाई हैं लेकिन यही पर्याप्त नहीं हैं स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि इन दरिद्र रोगी पीड़ितों की शिव ज्ञान से सेवा की जाए भूखों को अन्नदान नंगों को वस्त्रदान अज्ञानी को विद्यादान सर्वोपरि इन आर्थ लोगों में आत्मविश्वास जगाकर अपने पैरों पर खड़े होने में सहायता करना और वह भी भगवत बुद्धि से यह आधुनिक युग की सर्वश्रेष्ठ पूजा वर्तमान काल की सर्वोत्कृष्ट साधना तथा मानव निर्माण कार्य शिक्षा का, का सबसे महत्वपूर्ण अंग है क्या भारतीय युवा वर्ग इस कार्य को नहीं कर सकता शास्त्रों का पठन पाठन एवं सूक्ष्म विवेचन ज्ञान योग के अंतर्गत आता है विश्व का ज्ञान भंडार अनंत है इसके एक अकिंचन छोटे से अंश की शिक्षा विद्यालयों में दी जाती है अपने पाठ्य विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों का अध्ययन विद्यार्थियों को स्वयं करना होगा स्वयं स्वामी विवेकानंद ने संस्कृत दर्शन इतिहास शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान आदि विषयों का ज्ञान अपने विद्यालय कार्यक्रम से भिन्न समय में अर्जित किया था चरित्र गठनकारी शिक्षा हमारा छोटा बड़ा शारीरिक अथवा मानसिक प्रत्येक कार्य हमारे मस्तिष्क पर एक छाप एक प्रभाव छोड़ जाता है यह प्रभाव उसी प्रकार के कार्य को पुनः दोहराने का हेतु बन जाता है तथा उसे बार बार करने की प्रेरणा देता है यही कारण है कि एक बार चोरी करने पर व्यक्ति पुनः चोरी में प्रवृत्त होता है ये बार बार दोहराए गए कार्य आदत बन जाते हैं एवं इन्हीं शुभ शुभ आदतों का समूह चरित्र कहलाता है जो व्यक्ति अपने सत्स्वरूप को भय अथवा लालच या अन्य किसी कारण से भी नहीं त्यागता उसका चरित्र दृढ़ प्रतिष्ठित कहलाता है जैसा कि कहा गया है कोई बुरा कहे या अच्छा लक्ष्मी आए या जाए लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही हो जाए अथवा कोई कैसा भी भय का लालच देने आए तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पाए आज हमें भारत में ऐसे हजारों चरित्रवान युवकों की आवश्यकता है जो लाखों रुपयों के प्रलोभन से भी राष्ट्र के सुरक्षा रहस्यों को शत्रु के हाथों न बेचे अथवा क्षणिक उत्तेजना में आकर हत्या या अन्य अपराध न कर बैठे ऐसा दृढ़ चरित्र दीर्घ साधना एवं अथक प्रयत्न द्वारा ही निर्मित हो सकता है प्रत्येक युवक प्रतिदिन छोटे छोटे शुभ कार्य करे इन्हें दोहराने से उसकी इच्छा शक्ति भी बलवती होगी प्रतिदिन सूर्योदय के पूर्व सैयाह त्याग कर भगवान का स्मरण करना नित्य सहित्य का पाठ करना सत्य वचन कहना नियमितता रखना गरीब असहाय आर्तों की सहायता करना अपनी छोटी छोटी वासनाओं का त्याग करना आदि कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके नित्य अभ्यास से महान चरित्र की नींव डाली जा सकती है आदर्शों को आत्मसात करना स्वामी विवेकानंद कहते हैं शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूस दिया गया है और जो आत्मसात हुए बिना वहाँ में पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है यदि तुम केवल पाँच ही परखे हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हो तो तुम एक पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हो उपर्युक्त कथन को कुछ दृष्टांतों की सहायता से समझा जा सकता है भारतीय इतिहास का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि भाई भाई के झगड़ों आंतरिक कलह एवं शासकों की भोग लिप्सा के कारण भारत बार बार गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा गया है यह संभव है कि एक विद्यार्थी इतिहास की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर भी इतिहास की इस सीख को जीवन में न उतार सके वह पढ़ लिख कर इतिहास का अध्यापक बन जाने पर भी अपने भाई या पड़ोसी को झगड़ा करता रह सकता है ऐसी स्थिति में यही कहा जाएगा कि उसने इतिहास की बौद्धिक जानकारी मात्र प्राप्त की है शिक्षा नहीं नागरिक शास्त्र हमें सिखाता है कि गंदगी से बीमारियाँ फैलती हैं अगर एक विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके भी गंदा रहता हो अथवा सड़क पर कूड़ा करकट फेंक फेंक रोगों को प्रोत्साहित करता हो तो परीक्षा में पास होने पर भी वह शिक्षित नहीं कहता कहला सकता विज्ञान का स्नातक अपने विचारों एवं जीवन पद्धतियों में अवैज्ञानिक अंधविश्वासी और कट्टर हो सकता है ये उदाहरण मात्र जानकारी प्राप्त करने और आदर्शों को आत्मसात करने में अंतर स्पष्ट कर देंगे विद्या की प्रत्येक शाखा में बौद्धिक ज्ञान के अतिरिक्त जीवनोपयोगी आदर्श एवं सिद्धांत भी निहित रहते हैं जिनको अपने जीवन में व्यवहारिक रूप प्रदान किए बिना बौद्धिक शिक्षा मात्र की कोई उपयोगिता नहीं है विद्यार्थी को अपने अध्ययन काल में इस बात की और विशेष ध्यान रखना चाहिए